हमारा पूरे शरीर हम छोटी छोटी बात भी सोचते हैं तो अज्ञा चक पर ही ध्यान लगाते हैं कुछ देर बैठ करके आप आज्ञा चक्र पर आप कहते हैं हमको ध्यान लगाते हैं तो हमको नींद आ जाती है प्रयास करें क्योंकि आपके स्वभाव में ढले हुए हो कि जब भी आप थकावट से कहीं जाते हैं आंख बंद करते हैं तो केवल सोने का भाव रहता है धीरे धीरे वो पलड़ा उधर बदलने लगेगा धीरे धीरे वह आनंद की अनुभूति आपकी बढ़ने लग जाएगी उन चक्रों पर जो ये आपकी प्राणवायु स्पष्ट करने लग जाएगी पलड़ा बिल्कुल दूसरी दिशा में जाने जिस तरह आप आंख बंद करते हो आपको नींद आने लग जाती है उसी तरह धीरे धीरे चेतना तत्व की स्थिति को जो भी आप प्राप्त करेंगे आपको तृप्त में आवश्यकता है कि मेरे को सीधा करके बैठा करें कुछ देर ध्यान का आप पूजा पाठ आधे घंटे करें दो घंटे करें तीन घंटे करें या आपकी इच्छा जितना आपके पास समय हो पूजन जब आपका पूर्ण हो जाए तो कम से कम दो चार मिनट ध्यान में पुनः बैठे तभी वह जो आपने आने लोग कहते हैं, हम इतने साल पूजा पाठ करें इतने साल दुर्गा शक्ति का अपने पाठ किया हमने इतने अनुष्ठान कर लिए मगर हमारे मन शांत नहीं हो पाया इसलिए तुमने मन को शांत करने का प्रयास ही नहीं किया और मन को शांत करने का प्रयास तभी है कि हमारे अंदर जो ऊर्जा तरंगें पैदा होती है उसका अज्ञा चक्र के हम अपने अंदर समाहित करें अंदर की ऊर्जा को बाहर खींचे और बाहर की ऊर्जा को अंदर समाहित करें जब तक मंथन का क्रम आपके अंदर नहीं होगा तब तक आपके मन को शांति नहीं मिले एक गरीब भी कर सकता है एक अमीर भी कर सकता है आपके शरीर में पूजन पाठ में कोई धन दौलत को माध्यम बनाने का ऐसा नहीं किया मैं बहुत ज्यादा भगवान को फल फूल समर्पित कर दूंगा उससे सत्ता प्रसन्न होगी। प्रकस सत्ता केवल भावपक्ष की भूखी होती है आपके पास जो जैसा स्थान बना हो उस स्थान में आप केवल भावपक्ष लेकर के उपस्थित हुआ करें चेतना पंत्र जो मैंने ओम जगदम के दुर्गाई मंत्र मैंने दिया है उस मंत्र के बारे में मैंने विस्तार बताया मगर पुनः बताना चाहूंगा कि इस मंत्र को आप माध्यम बना करके देखें किसी विषम परिस्थिति में आप पड़े हो कभी चलते फिरते घूमते टहलते क्योंकि आप ये जो क्रम करेंगे नहीं क्योंकि जब तक मैं बताऊंगा नहीं आपका ध्यान उनसे हट जाता है आप बस दस पांच मिनट पूजा पाठ कर लिए से से प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हो आप मजदूर हो किसी क्षेत्र का कार्य कर रहे हो वह कार्य करते हुए हर पर माँ का ध्यान करते आप चेतना मंच का साल महीने जाप करके देखिए आपके अंदर चेतना तत्व जागृत होगा आपका आत्मल जागृत होगा आपकी काया निरोगी होने लग जाएगी चूंकि प्रकट सत्ता हर कणकड़ में मौजूद उसकी तरंगें सब जगह मौजूद हैं। हम उसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए इन मंत्रों का जो शोधन किया गया इन मंत्रों की जो रचना की गई है उन इन हमारी सुषुम्ना नाड़ी और वर्तमान काल परिस्थितियों के आधार पर की गई है शक्ति जल का यदि आप नित्य पान करेंगे तो आपको जीवन में किसी रत्न को धारण करने की जरूरत नहीं है चूंकि मेरे द्वारा जो कुछ भी प्रयोग समाज कल्याण के करने से मैंने उस शक्ति जल में संपन्न कर दिए हैं नित्य शक्तिजल का पान करके भी पूजन में बैठा करें श्वास पर अपने ध्यान दे एक सामान्य व्यक्ति अपने फेफड़ों तक भी पूरी श्वास नहीं पहुंचा पाता मगर एक जो छोटा बच्चा दूर होते चले जाएंगे और जब हम अपने सत्य को नहीं जान पाएंगे उस तो प्रगति सत्य को कभी समझ ही नहीं पाएंगे गुरु की चेतना को हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे गुरु कोई भी विचार देता चले जाए आपको लगेगा कि ऐसा हो नहीं सकता ऐसा असंभव है मैंने बार बार कहा सब कुछ संभव है आप भी कर सकते हो अगर मैंने किया तो आप भी कर सकते हो अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने किया तो मैंने महाशक्ति की कृपा से किया क्योंकि मुझे मैं शब्द कहने के अलावा कोई दूसरा समाज ढूंढने में भी नहीं मिला मैं प्रगति के जब रहता हूं तो मेरा कोई अहंकार नहीं होता तो सुनने केवल एक शिष्य रूप में पाता हूं एक अबोध बालक के रूप में पाता हूं केवल मेरे आंखों में माता आदि जगदम्बा के लिए केवल अश्र है मेरे उस प्रगति की आराधना के लिए एक माध्यम बनते मुझे कभी अहंकार स्पर्श भी नहीं कर गया कभी का आनंद के, के, क्या होता है तुम केवल सामान्य मानो नहीं हो तुम्हारे अंदर एक दिव्यता भरी हुई है उस प्रगट सत्ता ने जो दिव्य आत्मा तुम्हें दी है उसको तुम चैतन्य बना सकते हो तुम अपने विषय विकारों से दूर जा सकते हो तुमसे आज अपराध हो रहा तो है तो अपराध का कारण मात्र है आवरण तुम अपराधी नहीं बनना चाहते मगर फिर भी अपराधी बन जाते हो अपराध नहीं करना चाहते तो फिर भी तुमसे अपराध हो जाते हैं क्योंकि तुम सतोगुण को समझ ही नहीं पा रहे हो अपने अंतर मन की आवाज को सुन ही नहीं पा रहे हो जब आपने अंतर मन की आवाज को नहीं पाओगे तो उस प्रगत सत्ता की आवाज को क्या सुन पहले भी भविष्यवाणियां होती थी वह दिव्य आवाज हो आकाशवाणियां होती थी लोग उन आकाशवाणियों को सुन लेते थे प्रकट सत्ता के आशीर्वादों को सुन लेते समझ लेते थे उनको प्राप्त करते थे प्रकट सत्ता के साक्षात दर्शन प्राप्त करते थे आज का समाज क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है? क्यों वहीं पर कि आप लोग सोच करना ही नहीं चाहते आप लोग केवल कहानियां किस्सा सुन लेना चाहते एक साधक बनना ही नहीं चाहते उन मंत्रों का सहारा लेना नहीं चाहते कर्मवान बनना ही नहीं चाहते दुनिया भर के कर्म करोगे मगर पूजा करने के लिए आपके पास एक घंटे का समय नहीं मिलेगा अपनी आत्मचेतना को जागृत करने के लिए आपको आधे घंटे एक घंटे का समय नहीं प्राप्त हो पाता जब तक आप लोग नहीं दोगे तब तक उस प्रेथ प्रेथ के का एहसास नहीं कर सकोगे अपने अंदर कभी तो तड़प पैदा करो कि हमें अपनी जननी से मिलना है हम जिसके फलस्वूप यह जन्म और आने को जन्म जी रहे और जीते रहेंगे क्या हम उस जननी से एक बार मिलने के हमारे अंदर तड़प नहीं पैदा होगी कभी हमारे अंदर एक बार प्रथा नहीं आएगी क्या हम उस जननी को देख सके आपका गुरु जो कुछ कहता है उस चीज के प्रमाण समाज को देने के लिए तैयार बैठा है मैंने समाज का एक आयोजन तो हो क्योंकि मेरे कहने पर समाज विश्वास नहीं कर सकेगा। अगर मैं कहता हूं कि जब भी दर्शन करना चाहूं तब भी प्रकट सत्ता के दर्शन प्राप्त कर सकता हूं एक पल मेरे लिए पर्याप्त है एक मंत्र का माध्यम मेरे लिए पर्याप्त होता है उस प्रकट सत्ता के चलो के दर्शन प्राप्त करने के लिए मगर इस चीज को निश्चित समाज आज असंभव मानता है आप तो छोटी सी घटना हो जाती है कि मूर्ति से अगर आंसू निकलने लगे तो लोग कहते हैं आडंबर हो सकता है समाज में आडंबर किए जाते हो मगर मैंने बार बार कहा कि मूर्ति हंस सकती है मूर्ति बात कर सकती है मूर्ति से आंसू निकल सकते हैं है। सब कुछ संभव है पूर्व में भी संभवता आज भी संभव है मगर वह संभव तभी होगा जब आप अपनी आत्म को जागृत करके चैतन्यवस्था को प्राप्त तो करो कड़कड़ में चेतना तत्व भरा हुआ है आप किसी को चैतन्य बना सकते हैं मैंने का, मेरी स्पर्श की हुई किसी चीज को भी मैं इतना चेतनावान बना सकता हूं जो अपने हाथों के स्पर्श से कार्य करता हूँ वह मेरी चीज स्पर्श की हुई चीज भुक्त कार्य कर सकती है इन जैसे लोग बैठे हैं जिनको बारे में जानकारी कि मैंने आने को एक जगह रहकर दूर के स्थान की सभी जानकारी दी क्यों आप लोग यही जानना चाहते हैं ये सोचू की आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो जब तक वह आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं सकेंगे सत्य क्या है असत्य क्या घूम आए को थे, थे। हरियाणा गया हुआ था उन्होंने बताया कि गुरु जी बहुत परेशान रहते वो भी मिलते थे मुझसे आकर के किसी तरह गुरु जी को लाभ मिल जाए मैंने उनको देखा समझा मैंने महसूस किया कि कुछ, कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जिन चीजों का ऐसी खिला दी गई है जिनका प्रभाव इनके शरीर पर पड़ रहा है क्योंकि समाज में गलत करने वाले आज भी लोग मौजूद हैं वैसे ये नब्बे आडंबर भय समाज को दिखाते रहते हैं कि हम आपका नुकसान कर देंगे बड़े बड़े तांत्रिक मगर कुछ चीजें ऐसी जो बहुत कम बिरले लोगों के पास है जो किसी को वास्तविकता में अगर चाहे तो कुछ नुकसान कर सकते हैं मैंने कहा ठीक है मैं प्रयास करूंगा मैं वहां से मैंने कहा एक यंत्र इनको धारण करा दूंगा कुछ चीजें लोगों में मैंने आमंत्रित करके दी कि इन लोगों को अगर खिला दोगे तो धीरे धीरे करके उनको आराम मिल जाएगा मुझे मालूम था कि जिस को टालना ताल, उस प्रयोग को दूर करने के लिए मुझे एकांत स्थान की यात्रा यदि मैं करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैंने वहां उन्हें कुछ इसका उपयोग करो और मैं इंद्रपाल आहूजा के साथ हरिद्वार के आगे वहां पर नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए निकल गया जहां मैंने बारका वहां कभी मैं गह रहे थे जहां मैंने दोनों क्रमों के एक साथ घटनाएं आपको बता रहा हूं इंद्रपाल आहूजा थे एक वहीं के एक व्यक्ति और मौजूद थे शास्त्री जी थे हम लोग जब ऋषिकेश पहुंचे तो काफी सायंकाल लगभग इतना समय हो चुका था उसके बाद नीलकंठ महादेव जाने की लंबी यात्रा उस समय थी अब तो ये तेरह चौदह वर्ष पहले की घटना है आज तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं वहां हो चुकी हैं। सभी लोगों ने मना किया कि इतने समय के बाद आप न जाए जो पगडंडी के रास्ते जाएंगे वहां जंगली जानवर भी मिल सकते हैं और वहाँ उचित नहीं है इतने समय के बाद कोई यात्रा नहीं करता आप रात में यहाँ रुक जाए सुबह आप यात्रा कर लीजिएगा मैंने बार कहा मैं जहाँ का एक बार ठान लेता हूँ वो चाहे रात हो चार दिन हो कर गुजरता हूँ अपनी साधनाओं में मेरा यही संकल्प रहता था कि या तो साधना सिद्ध होगी या शरीर नष्ट होगा एक चिंतन मेरा सदैव रहता मैंने निर्णय ले लिया कि आज मुझे यहां से पहुंचना है और कल सुबह वहां जाकर के ध्यान चिंतन में बैठना है कुछ दूर तक चूंकि इंदपाल हाउजा वगैरह हरियाणा के मैं पहली बार वहां गया हुआ था उस क्षेत्र में इन्होंने रास्ता जहां तक पगडंडी दिखाई दी रास्ता बताने जब तक उजेला कुछ नजर आया दस पंद्रह मिनट तक रास्ता बताने का प्रयास किया आगे आगे गुरुजी आप कि आगे में चल रहा हूं मैंने कभी उस रास्ते को नहीं देखा था पूर्ण अंधकार में रास्ते में सामने बैठे बार बार कहा कि कोई काल का चक्र यदि मैंने पूर्व जीवन में किसी जगह की यात्रा तय की है तो आज उसी तरह उन चीजों को देख सकता हूँ समझ सकता हूँ उन सकता हूँ से आप सभी पहुंचे अपने पीछे करता हुआ सोता आगे चलता हुआ उस पगडी के पड़कों के रास्ते में चढ़ता उतरता हुआ जाकर बिल्कुल सीधे रास्ते से कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी और रात में जाकर के एक निर्धारित समय पर नौ दस बजे रात हम लोग जाकर के वहां पर पहुंच गए जाकर के चुपरा यह दृश्य सब कुछ हमारे सामने खुला रहता हम सब कुछ देख सकते हैं वह घटना चुकी उसमें विस्तार के कुछ और चिंतन थे मैं वहां और कहाँ गया कहां चिंतन किस तरह बैठा हो साथ में कभी विस्तार जब मैं वहां से यात्रा करके पुनः सरपंच जी के गांव गाँव पहुंचा क्योंकि वहां ब्रह्म सरोवर की यात्रा में कई बार जाता था तो सरपंच नेपाल के यहाँ जाकर के रुक जाता था वहां जब पहुंचा तो मदन लिखा यहाँ आए हुए होंगे मौजूद होंगे उन्होंने आकर के तुरंत सरपंच को जानकारी दी कि सरपंच पता नहीं आपके साथ जो गुरुजी आए हुए हैं उन्होंने क्या खिला दिया है और वो तो बहुत सीरियस हो गया अस्पताल में डॉक्टर ने कहा था इसे नहीं बचा पाएंगे और इसे आप लोग दिल्ली ले जाइए नगर से रेफर कर दिया गया है और दिल्ली आप इसको ले जाइए और इसको तो खतरनाक स्थिति बन गई है इन्होंने कहा जब से खा कुछ खिला दिया गया तभी फिर इनके सामने ऐसी स्थिति आ गई मेरे सामने चर्चा थी मुझे हंसी आने लगी अज्ञान तो मैंने कहा जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इस तरह कोई किसी कुछ कह सकता है सरपंच जी व्यथित हुए कि गुरु जी आप हमारे यहाँ थे अगर उसको कुछ हो जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि सरपंच जी ने ही ऐसा कराया और उसको साथ ऐसा हो गया मैंने बात रहा था कि मैं कब कहा क्या होगा ये बताने की एक छोटी सी चिंतन बता रहा हूं चूंकि सामने की घटनाएं है अगर इन्हें कोई बेत्यक नकार देगा मैं हिंदुस्तान के बीच की बात कर रहा हूँ विदेशों की बात नहीं कर रहा हूं तो मैं इससे बड़ी दस घटनाएं तत्काल उपस्थित कर दूंगा सरपंच जी व्यथित मैंने कहा सरपंच आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मैंने कहा उसके साथ जो हो रहा है लाभ के कम के लिए हो रहा है आप ऐसा कीजिए आप दोनों लोग यहां से जाइए यमुना नगर तक जाने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा आप जब वहां पहुंचेंगे तो डॉक्टर बता देना रिफर करने की जरूरत नहीं आप जब वहां पहुंचेगे तो समय देखेगा पहुंचने के बाद उसको उल्टी होगी और उल्टी होने के बाद जो कुछ उसके अंदर से निकले तब आप उसको देखिएगा उसके बाद उसको आराम मिल जाएगा जहां उसको ऑक्सीजन लगाया जा रहा जहां वो बिल्कुल परेशान था जहां उसको रिफर किया जा रहा था सरपंच जी गए चुके सरपंच बातों पर चुकी अनेकों घटनाओं के साक्षी भूत थे अब मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करते थे वो तुरंत वहां पर गए और जिस समय उन्होंने जाकर के केवल उसके पेट के समक्ष पहुंचे उसको तत्काल झटके से आए उल्टी हुई और उल्टी आने के बाद उसके गांठ के गांठ पेट के अंदर से काले काले गांठ के टुकड़े निकले और टुकड़े निकलने के बाद पूरी तरह से नॉर्मल स्थिति में आ गया और तत्काल कहा कि गुरु जी कहा मेरे, मेरे प्रति चिंतन किया और कहा मुझे पूरी तरह से आराम मिल गया और उसे आराम मिला कुछ ठीक होकर घर वापस आया मदन लाल लिखा उसका सगा भाई यहां में है क्या ऐसा हो सकता, सकता है नजदीक चले जाए तो हमें आनंद सभी क्षेत्रों का मिलने लगेगा हम अभाव में भी पूर्णता का जीवन जियेगा जिसमें मैंने बाबा कहा कि एक रोटी हो अगर उसे चार लोग बांट के खाएंगे तो भी तृप्त नजर आएगी हम आधे पेट भोजन करें फिर में हमको तृप्त नजर आएगी वह तभी आएगी जब हम आनंदमय कोष के साथ जुड़ जाएंगे अपनी आत्मा के नजदीक चले जाएंगे हम किसी क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं सफलताएं हमको नहीं मिल रही क्योंकि मैंने कहा लुटेरों का साम्राज्य समाज में फैला पड़ा है अगर आप लुटेरों से बचना चाहते हैं तो अपनी आत्मा की शरण में आ जाओ अपने आत्मा को प्रथम गुरु मान लो उस आत्म साधना में लग जाओ आत्म साधना के लिए तुमको विषय विकारों से हटना पड़ेगा सदमार्ग में चलना ही पड़ेगा और जब आप साधना की ओर आप बढ़ोगे तो चेतनता आपकी सहायता करने लग जाएगी क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे दुनिया भर के तो आप कर्म करना चाहते हैं बहुत ही जगत के पैसा प्राप्त करने के लिए तो चौदह पंद्रह साल आप विद्यालय में पढ़ते हैं डिग्रियां प्राप्त करते हैं नौकरी करते हैं आठ घंटे ड्यूटी करते हैं तब आपके हाथ धन आता है और इस क्षेत्र में मंदिर में जाकर हाथ जोड़ लेना चाहते हैं कथा सुन करके कान से सुन दूसरे कान से निकाल दिए और उससे चाहते हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए संभव ही नहीं कथावाचक भले कहते रहे कि एक बार भागवत करा लो इतने करो का, का फल मिल जाता है मैं कह रहा हूं, अगर एक कथा भागवत पुराण सुन लेने से हजारों अशमेघों का फल प्राप्त हो जाता है तो उन समस्त कथावाचकों को मेरा चैलेंज है चुनौती है कि अब तक इतने कथाएं उन्होंने सुनाई उनको क्या आशीर्वाद हुआ क्या उनकी चेतना जागृत हो सकी भगवान उन यज्ञों के फल से उसको जोड़ दिया केवल एक परंपरा चलती चली जा हम कथा सुनाए दूसरे कथा सुनते रहे और हमारे फिफ्थ तैयार हो जाए वो कथा सुनाए और कथा सुनता समा चला जाए कथाओं में तुम लिप्त होते चले गए तो तुम केवल वही आवड़ा कहानी जिस तरह आपके अंदर की कभी तृप्त को जागृति नहीं होने देंगे और जहां मैं यज्ञ की बात कहता हूं साधना की बात कहता हूं तो मैंने विश्वाध्यान को चुनौती दी है सत्य उजागर हो और यदि किसी दूसरे के पास निकल आएगा तो मैं उसका जीवन जीवन गुजारूंगा नहीं कहता शरण में आ जाए मगर सत्य कभी ना कभी तो निकलना ही चाहिए और उसे भक्ति मानो कल्याण संगठन आवाज उठानी चाहिए और मेरा हर शिष्य आवाज को उठाए इसलिए मैं जागरण चैनल में भी प्रसारण प्रारंभ करा दिया भरे आज मुझे लोग अहमकारी कहे भुजे, भले मुझे आज नाना प्रकार के ताने दे दे कि गुरु जी अपने अहंकार करते गुरु जी की कोई अपनी कामना बार बार का, कामना रहित जीवन जीता हूं मेरी सिर्फ एक कामना रहती है कि जो माता आज सब आदि जगदमा कड़ी जुड़ी है वह सदैव जुड़ी रहे मगर एक आयोजन की कामना वोश्य करता हूं कि समाज को सत्य उजागर होना चाहिए कि जिस तरह नाना प्रकार के चीजें कह दिए जाते हैं बस एक व्यासपीठ बन गई और बड़े बड़े धर्माचार शंकराचार भी व्यासपीठ के नीचे बैठ करके उनका भागवत सुनने में रथ हो जाते मैं कह रहा हूं भगवान का गुणगान सुनने में कोई बुराई नहीं है सभी को सुनना चाहिए मुझे भी सुनने में अच्छा लगता है मगर सुनने मात्र कल्याण नहीं हो रहा क्योंकि आज जो सुनाया जा रहा है उसमें नब्बे चीजें विषय विकारों की डाल दी जाती है मनोरंजन की डाल दी जाती है इसलिए जीवन पर कथावाचक कथाएं भी सुनाते रहते हैं उनका प्रारंभिक भी धन अर्जन का भाव लेकर के होता है एक भी कथावाचक समाज के बीच आकर नहीं कह सकता कि मैंने जो शुरुआत की थी मेरे अंदर धन अर्जन की कामना नहीं थी जिसका सूत्र धन अर्जन की कामना होगा और समाज को क्या दे सकेगा इसलिए समाज कहानी आप कितने इतने भागवत पुराण सुनता है उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता परिवर्तन आना तो सत्य पथ पे आपको बढ़ना पड़ेगा मैंने में सत्यज्ञा एक यज्ञ की सामर्थ क्या होती है वो हजार की बात छोड़ दे। एक से क्या हासिल कर सकता है यदि वास्तव में वह मन वचन कर्म से संकल्पित है उसका स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर जागृत है उसके पूर्ण सुना नारी जागृत उसके सातों चक्र जागृत है उसकी कुंडली चेतना जागृत है समाज को कुछ फल दे सकता अन्यथा कभी कुछ फल नहीं दे सकता बोलो ये के भटकाओं में कहानी दुर्गा चालीसा पाठ की बात कहता हूं तो यहाँ अखंड दुर्गा चालीफा का पाठ मैंने चला रखा है कि यहां अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है तब तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने घरों में दुर्गा चालिफा का पाठ करो यह दस वर्षो से अनुर जब मैं इस स्थान पर आया था तो एक छप्पर में मैंने चालीसा पाठ का पाठ प्रारंभ कराया था मुझे मांगा जरा सा इशारा मिलता तो जो मैं कल करना चाहता हूं व्यास करने का तत्काल प्रयास कर लेता हूं मैंने नहीं विचार किया था कि यहां कोई भवन बनेगा तब मैं यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ कराऊंगा मैंने छप्पर भी दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ करा दिया था फिर छोटा सा भवन बनाया भविष्य में स्थायी भवन भविष्य भो में अवश्य निर्मित होगा जिसमें अधिक से अधिक लोगों को बैठकर चालीसा पाठ करने की व्यवस्था होगी कि मैंने कहा स्थायी निर्माण अभी मैंने कोई भी स्थान में मंदिर क्षेत्र का नहीं कराया मूल ध्वज में जहां परिक्रमा करने जाते हैं वहां पर सेफ जो मेरे आठ यज्ञों के करने के बाद संपन्न कराया जाएगा एक यज्ञ की पात्रता क्या है एक यज्ञ की ऊर्जा क्या होती है यह पूर्व के यज्ञ में संपन्न करा करके एहसास करा दिया जानकारी दी है यहां बैठे होंगे तो रिवा प्र, के यज्ञ में सामने रखा था जिन्होंने महान भवन मेरे उस यज्ञ को देखा होगा मैंने प्रमोद तिवारी अनेकों लोग जहां पर जुड़े हुए उन्होंने उस यज्ञ को देखा था जो यहाँ नौकरों की तरह लगे रहते उसके पीछे हुए दृश्य उनके सामने से कि एक व्यक्ति जो आवश्यकता से ज्यादा बीमार व्यक्ति आया था जिसके पास लोग बैठना भी पसंद नहीं करते थे जिन्होंने डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था मिलिट्री का व्यक्ति था इलाहाबाद के डॉक्टरों ने लखनऊ के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया वापस लौटा दिया था कि आप बचो नहीं जितने दिन घर में रहना हो जाकर के रहो उस यज्ञ में कहा था कि आप इस यज्ञ में आ जाओ कुल महार्थि यज्ञ की पात्रता क्या होती है आप जिस स्थान में बैठे उस प्रति सत्ता की मैंने बाजार के जिस स्थान बैठे आपको एहसास होना चाहिए कि उसी स्थल पर भविष्य में सौयज्ञ से संपन्न होने माता आज जगदंबा का जिस स्थान में चिंतन हो वो स्थान कितना पवित्र और कितना दिव्य चैतन्य होगा उस स्थान में रीवा में मानव भवन में बुलाया था और डॉक्टर को मैंने कहा था कि वहां मेडिकल कॉलेज के भी कुछ डॉक्टर उपस्थित थे मैंने कहा था यदि डॉक्टर इसे ठीक करते मैं पचास हजार इनाम दूंगा और जो दवाई का पैसा लगेगा वो भी दूंगा और नहीं दूसरा केवल मैं यज्ञ स्थल के, के नजदीक बैठा करके रखूंगा इस यज्ञ स्थल के नजदीक अगर बैठकर के ऊर्जा का क्या प्रभाव है कि 11 दिन के अंदर मैं इसको पूर्ण स्वस्थ करके भेजूंगा जो आधे चम्मच दलिया नहीं खा पाता जिसके पास बगल में बैठे लोग घिन सी करते थे नफरत सी करते थे वही व्यक्ति ग्यारह दिन के अंदर इतना चैतन हुआ कि ग्यारह दिन के बाद पैदल चल करके पदयात्रा में गया जो विसर्जन की सात आठ किलोमीटर की यात्रा थी और दूसरों को पानी पिला रहा था लाभ किसी प्रकार के मिल सकते हैं आज यहां पे हजारों लोग जो लाभान्वित हो रहे नाना चिंतन में कहने लग जाऊंगा तो ये हो जाएगा गुरु जी अपना प्रचार कर रहे हैं चूंकि जानकारी नहीं दूंगा तो मन आपका एकाग्रो विषम परिस्थितियों में लोग आते हैं तकलीफों से यहां मुक्ति पाते हैं वह रीवा की घटना कहीं बाहर की नहीं उस रीवा के यज्ञ में ज्यादा नहीं तो कम से कम चार पांच हजार व्यक्ति उपस्थित हुए थे हजार बारह सौ तो ऐसे व्यक्ति थे जो बराबर पूरे कार्यक्रमों को उन्हें सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त किया था हर कार्य को मैंने कुछ आठ युग में अलग अलग प्रमाण दिए थे कि मैंने देता हूं जो टीवी वाले आडंबर रचते हैं ऐसा करते हैं मगर एक बार केवल मौका दूंगा कि विश्व स्तर का सम्मेलन कराया जाए सभी धर्मों के धर्माचार वहां उपस्थित हो और उस स्थान पर अगर जब भी चाहिए ग्यारह दिन के यज्ञ के माध्यम से जिस मौसम पर जो जितने वैज्ञानिक रहते हैं जो इसकी भविष्यवाणी करते हैं कि बरसात कब कहां होने वाली है उन वैज्ञानिकों से पूरी जानकारी ले लीजिए कि इस अंतराल में इस क्षेत्र विशेष में कभी बरसात तो नहीं होनी उस समय मैं मात्र 11 दिन के यज्ञ में बरसात निश्चित रूप से करा दूंगा भगवान और किसी चलती हुई भीषण बरसात को मात्र अधिक आधे घंटे के अंदर ही रोक सकता हूं बोलो भगवान किसी असाध से असाध व्यक्ति को अपने स्पर्श करने के माध्यम से कुछ समय के बाद कुछ दिनों के अंदर उसको स्वास्थ्य लाभ दे सकता हूँ भगवान किस बल पे हो रहा है केवल माता आदि जगदम्बा की कृपा के फल तो हो रहा है उस आत्मा का अंश जो मेरे अंदर आपके अंदर बैठा हुआ है सिर्फ फर्क इतना है की आप अपनी सुशुभना की नारी पे आवड़ चढ़ा चुके हैं और इस शरीर की सुषमान नाड़ी चैतन है और उस उस सुषमा नाड़ी की चेतन के, के साथ उस सत्ता का लेते हुए उस पर कभी किसी प्रकार के रोग दो खाते ही नहीं और चैतन्यवस्था से यदि किसी के साथ चैतनता से स्पर्श किया जाए तो उसे किसी प्रकार का लाभ दिया जा सकता है मगर इसके अंदर आपके अंदर दृढ़ आस्था और विश्वास होना चाहिए प्रकट सत्ता से संबंध होना चाहिए आपका अपना पर्फनल एक अहंकारी जीवन नहीं होना चाहिए मैंने बार कहा मैं अपनी बात समाज के बीच कहने के, के लिए बाध्य हूं मगर प्रकट सत्ता के सामने मैं हर पल अपने आपको रचक मात्र पाता हूं मगर वह प्रकट सत्ता के प्राप्त किया है आप सभी प्राप्त कर सकते हैं जो दुनिया भर के धन दौलत समेट करके आपको आनंद नहीं मिल वह आनंद जब आप आत्म चेतना के नजदीक जाएंगे आत्म तत्व के नजदीक जाएंगे तो आपको तरफ की अनुभूति आपको मिलने लग जाएगी आनंद मिलने लग जाएगा आपको नाना प्रकार की धन क्षमता को घसीटने की इच्छा समाप्त हो जाएगी नाना प्रकार के मिष्ठान पकवान चुकी मैंने बार बार कहा तृप्ति असली वही है कि सब प्रकार के मिठान पकवान आपके आसपास पड़े हो फिर भी खाने की इच्छा ही ना हो थोड़ा खाकर के भी आपको संतोष मिल जाए यह शरीरों में था क्योंकि आप प्राणवायु को केवल माध्यम सहारा बना ले आत्म ये अन्न में कोष है प्राण की ओर बढ़ना शुरू हो जाए अभ्यास करें तो आपकी आदत पड़ जाएगी बैठने की आप आदत डाले कुछ मैं आफल लगा करके बैठने की आदत डाला करें उस प्रकट सत्ता का नित्य स्मरण करें नित्य पूजन करें अपने घरों में मैंने बड़े सरल फिर सरल क्रम बताए हैं कि दुर्गा चालिका का पाठ कर लो चेतना मंत्र का जाप कर लो अगर यहां पे गुरु मंत्र लिया तो यहां के गुरु मंत्र का जाप कर लो अन्य कहीं पर गुरु मंत्री लिया तो उन गुरु मंत्रों का जाप कर लो सरल भाव लेकर निर्मल भाव लेकर प्रकट सत्ता का स्मरण चिंतन करने लगो और अगर तुम सत्य से जुड़ोगे तो निश्चित रूप से सत्य की तुम्हें प्राप्ति जरूर होगी जिस तरह एक माता पिता की छवि पुत्रों पर नजर आने लग जाती है उसी तरह तुम सत्य के किसी गुरु से जुड़े हुए हो तो अगर वह साधक है तो तुम साधक जरूर बनते चले जाओगे मगर कर्म प्रधान जगत है अगर कर्म करोगे तभी फल प्राप्त कर सकोगे कर्म नहीं करोगे तो फल प्राप्त नहीं कर सकोगे मेरे लिए गरीब अमीर सभी एक बराबर होते हैं आप लोगों को मैंने संकल्प कराया है कि हर व्यक्ति मेरा यह संकल्प लेगा फिर साल में एक दिन अपनी आय का जो भी उपार्जित धन होगा वह गरीबों में दान करेगा गरीबों की मदद में देगा कानपुर का अगला श्यूर रखा गया है जहां पर यदि मुझे चिंतन मिला